और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है।, है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है उनके हाथ पांव आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। हैं। वे वे समस्त जीवों के के होकर भी अनासक्त प्रकृति के गुणों से परे हैं फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है सूक्ष्म होने के कारण